अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के ष्ठ मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के मूल का विचार हो चुका है और भाष्य का विचार अवशिष्ट है। बताया जा रहा है यहां पर मध्यम अधिकारी के लिए प्रणव आलंबन लेकर के ब्रह्म का ध्यान रूप साधन इसके लिए कहा गया और वो ध्यान भी कहाँ करना है तो ध्यान के लिए साधन भी बताया हृदय रूप तो हृदय रूप स्थान बताने के लिए हृदय को दृष्टांत से समझाया गया जो ब्रह्म ध्यान का स्थान है हृदय वह शरीरस्त समस्त नाड़ियों का आश्रय है समस्त नाडियां उसी के आश्रित हैं कैसी आश्रित हैं हृदय रूपी आश्रय में नाडियां इसे समझाने के लिए दृष्टान्त बताया जैसे रथ चक्र की नाभि में रथ चक्र के अरे आश्रित होते हैं रथ चक्र की ना भी आश्रय होती हैं ऐसे हृदय नाभी स्थानीय हैं आश्रय हैं और नाड़िया अरा स्थानीय आश्रित हैं हृदय के वो जो हृदय शरीरस्थ समस्त नाड़ियों का आश्रयभूत हृदय है उस हृदय के अंदर ये आत्मा उसकी उपाधिभूत अंतकरण के सन्निधि में जैसा अंतकरण है ऐसा ऐसा प्रतीत होता है अंतकरण हर्षादि विकारों से युक्त होता है तो माना जाता है तत्सनिहित तो, जो प्रकृत ध्येय आत्मा है वह भी हर शादी से युक्त सा हो रहा है जो आत्मा उसे बताया गया ध्येय और सीधे अंतकरण उपहित तो चैतन्य का <coughs> समस्त अंतकरण उपहित चैतन्य का यदि आत्मरूप से ध्यान करने में कोई समर्थ है तो उसके लिए ओंकार आलम्बन की आवश्यकता भी नहीं है वो तो हो जाएगा निधिध्यासन लेकिन जो समस्त अंतकरण उपहित चैतन्य का आत्मरूप से अनुसंधान करने में असमर्थ हैं नहीं बिना उपाधि के उस तत्व को ग्रहण कर पाता उसके लिए कहा ओम इत्तेवम, यानी ओंकार रूप जो नामात्मक उपाधि है उसका आलमन लेकर के समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो ब्रह्म है वह मैं हूं ऐसा ध्यान करें ये कहा गया ओम इतव ध्याए थ और ज्ञान तथा ध्यान रूप साधन उत्तम एवं मध्यम अधिकारी को उनके अपने अभिष्ट मोक्ष के प्रापक साधन के रूप में बताया गया लेकिन ये साधन अपनाते हुए साधना में जीवन व्यतीत करते हुए विघ्न न आए और यदि आते हैं तो वे नष्ट हो जाएं इसके लिए सुभाषिष आचार्य ने शिष्यों के प्रति किया स्वस्ति वह इससे कि वह यानि युषमाकम स्वस्ति रस्तु का मतलब आपके साधन मार्ग में विघ्नाभाव हो कोई विघ्न ना आए और आता है तो उसका नाश हो जाए ये हमारी शुभकामना है सुभाशीष हैं ऐसा आचार्य शिष्यों को कहते हैं कि किस लिए आप सुभाषिस दे रहे हैं कहते इसलिए कि पाराय परस्तात पाराय का अर्थ निकलेगा जो संसार महोदधि का दूसरा पार है वो है मोक्ष और उसे प्राप्त करने के लिए यानी जो हमने आपको साधन बताया है वह साधन आपको अपने साध्य तक पहुंचाने वाला हो इसलिए सुभाषीष हैं मेरे द्वारा बताया गया साधन आपके जीवन में सफल हो और साधन की सफलता है शिष्य के प्राप्तव्य मोक्ष की शिष्यों को प्राप्ति हो जाए तो आचार्य के द्वारा बताया गया साधन शिष्यों के जीवन में सफल हो गया माना जाएगा इसलिए कहा कि पारायण तो विघ्न किससे होगा तो कहा तमस अज्ञान तथा अज्ञान कृत मोहादि रागादि निमित्तक जो विघ्न होगा उसका अभाव हो ये एक अर्थ है एक है तमसो परस्तात का कि वह जो संसार महोदधि का दूसरा पार है जिसे मोक्ष कहा जाता है उस मोक्ष का क्या स्वरूप है तो मोक्ष का स्वरूप बताया कि तमसह परस्तात तम यानि अज्ञान तथा अज्ञान कार्य यह संसार अविद्या और अविद्यक संसार और उससे परस्तात यानि जो पर है असंश्लिष्ट है निरूपाधिक ब्रह्म है वही मोक्ष है उसकी प्राप्ति ही उस निरूपाधिक ब्रह्म रूप से अवस्थान ही मोक्ष है और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारी सुभाषिष है ऐसा आचार्य शिष्य को कहते हैं कि स्वस्ति वह पाराय तमसह परस्तात इस मंत्र का जो भाष्य है इसे देखिए नहीं आ? तब तो जो है भगवान जिसको चाहें उसको मोक्ष दे गुरु और भगवान तो एक ही हैं वे सत्य संकल्प हैं तो जिसको भी चाहें उसको मुक्त कर दें तो आशीर्वाद का अर्थ यह है कि आप जो चाह रहे हैं वह आपको प्राप्त हो तो क्रम मुक्ति की साधना करने वाला जो अंतकरण की योग्यता के अनुसार यही चाहता है वहाँ जाकर के मुक्त होना ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहा करते थे जब ये अध्ययन करते थे अपने महाराज जी भी उत्तरकाशी में उस समय रहते थे साधना सदन नहीं बना था उस समय महाराज जी तो स्वाध्याय कराया करते थे तपोवन स्वामी जी भी थे कई कई महात्मा थे बड़े महाराज जी कैलाश के और विद्यार्थियों में थे अपने ओंकारेश्वर वाले महाराज जी आबू वाले महेश आनंद जी ईश्वर जी महाराज ये सब लोग तो वहाँ एक बड़े अच्छे तपस्वी संत थे बारह महिना गंगा जी में कमर के बराबर पानी में खड़े रह कर के कई घंटे जप करते थे साधना करते थे और स्वाध्याय में भी बैठते थे तो उनको पूछा जाता था कि क्या आप इतनी कठिन साधना करते हैं क्या चाहते हैं तत्काल मुक्त होना चाहते हैं कहते नहीं मैं तो चाहता हूं भगवान की कृति है संसार में सर्विकसित विकसित ब्रह्मलोक विकास की पराकाष्ठा है वहां पर विकास करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है पूर्ण विकसित लोग हैं वो और ये जो सुंदर भगवान का बनाया हुआ लोक है एक बार उसको देखें मुक्त तो होना ही है तो वहां जाकर के मुक्त होना चाहता हूं मैं ऐसे वो महात्मा कहते थे तो अंतकरण की जो है स्थिति स्वभाव इच्छा की नहीं जाती हो जाती है अंतकरण की योग्यता के अनुसार इसलिए अंतकरण की योग्यता क्रम मुक्ति की ही है तो उनका प्राप्तव्य क्रम मुक्ति ही है और उस क्रम मुक्ति की प्राप्ति में कोई विघ्न आएगा तो वह दूर हो दो ओंकार आलंबक साधना हैं वह साधना ब्रह्मलोक की प्रापक बन जाए और वहाँ ब्रह्मा जी से ज्ञान उपलब्ध कराने वाली हो जाए ये आशीष है आचार्य का उन लोगों के लिए क्योंकि भगवान भी कहते हैं न कि ये यथाम प्रपद्यंतें तांस तथे वो भजाम्या किसी पर भी अनुग्रह माना जाता है सामने वाले की जो इच्छा है उसको पूरा करें जो चाहता है वह उसे उपलब्ध करा दें तो अनुग्रह कहा जाता है तो क्रम मुक्ति चाहने वाला सद्योमुक्ति चाहता ही नहीं है तो उसे सद्योमुक्ति दिलाना ये अनुग्रह नहीं माना जाएगा उसे तो क्रम मुक्ति दिलाना ही अनुग्रह है कई दिनों से भूखा है भूख से बड़ा पीड़ित हो रहा है और उसे कहे कि ये भूख प्यास का दर्द तो कई जन्मों से होता ही आ रहा है सहन करते जा रहे हो बैठे बैठो और उपनिषद पढ़ो स्वाध्याय कराते हैं तो मैं उपनिषद हूँ उसे वेदांत सुना दे तो वो नहीं मानेगा कि बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर उसे तो पेट भर भोजन करा दे कोई समय पर तो कहेगा कि बड़ा अनुग्रह हुआ क्योंकि वो तो जिस दुख से पीड़ित हैं उसकी निवृत्ति चाहता है तो ऐसे आचार्य का आशीर्वाद फलेगा जिसकी जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति कराएगा क्रम मुक्ति की इच्छा रखने वाले को उसका गंतव्य क्रम मुक्ति की प्राप्ति में जो विघ्न आएगा उसकी निवृत्ति की कामना है ये सद्योमुक्ति को चाहने वाले के सद्योमुक्ति की प्राप्ति में जो विघ्न आएगा उसकी निवृत्ति की कामना है इसलिए ये आशीर्वाद है नहीं तो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ये सब प्रकार जो भगवान के हैं भगवान के भक्तों के भगवान उनकी योग्यता के अनुसार वैसा ही वैसा अनुग्रह करते हैं तो भाष्य को देखिए किंच अराव का अर्थ करते हैं यथा रथ नाबो समर्पिता अरा समर्पिता यानी आश्रिता प्रतिष्ठिता तो रथ की नाभि में अरे प्रतिष्ठ आश्रिता है ऐसे ही कहते हैं एवं संघता यानी संप्रविष्टा यत्र यश्मिन सर्वतो देह व्यापिन्यो यदेहव्याड्य तो जैसे पीपल के पत्ते में उसकी नाड़ियों का जाल होता है ऊपर से वो हरा हरा पन थोड़ा सा ये हो जाता है सूखा हुआ पत्ता जब वो हरापन निकल जाता है उसका तो वो जो जाल दिखता है पूरा जिनका जाल दिख रहा है वो उस पत्ते की नाड़ियां हैं ऐसे शरीर में भी नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है ऐसा कहते हैं एक मानव शरीर की नाड़ियों को निकाल करके उनकी एक रस्सी बनाई जाए तो जैसे क्रिकेट के मैदान में एक रस्सी होती है ना सीमा रेखा के लिए उसे छू लिया तो चौका उससे पार गया तो छक्का गेंद ऐसा पूरा पृथ्वी में पृथ्वी गोलाकार है तो वो एक शरीर में से नाड़ियों को निकाल करके एक रस्सी जैसा बनाया जाए तो पृथ्वी का घेरा हो सकता इतनी है इतनी नाडियां होती हैं एक मानव शरीर में तो वो सारी नाड़ियों का जो जाल है वो सब नाड़ियाँ काम करती रहती हैं उन सब में किसी से अन्न रस बहता है तो किसी से श्वासोश्वास चलता है तो किसी से रक्त बह रहा है तो किसी से पानी जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच रहा है ये सब अपना अपना कार्य कर रही है नाड़ियाँ तभी तक करती हैं जब तक उनका साक्षात या परंपरा हृदय के साथ संबंध रहता रदे तो है हृदय से संबंध विच्छेद हो जाए तो नाड़ियाँ सूख जाती हैं अपना अपना कार्य नहीं कर पाती तो ये कहते हैं कि एवं यानि उन आरओं के तरह एवं शब्द दृष्टांत के अनुसार इस अर्थ में है दृष्टांत में जैसे अरे रथ नाभि से संलग्न है जब तक तभी तक रथ की गति के सहायक होते हैं ठीक ठीक रथ चल सकता है और अरे इधर उधर बिखेर जा तो रथ चक्र ठीक से गंतव्य के ओर रथ को नहीं ले जा पाएगा ऐसे वो नाड़िया तभी तक जीवन की हेतुभूत अपना अपना व्यापार कर पाती हैं जब तक हृदय से संलग्न है तो संहता शब्द का अर्थ करते हैं संप्रविष्टा यने यदये नाड्य का अर्थ करते हैं सर्वतो देह व्यापिन्यो व्यापिन्ड्य पैर के अंगूठे से लेकर के शिखा पर्यंत पूरे हृदय में व्याप्त हैं जो नाडियां वे सब की सब सम्प्रविष्ट हैं जैसे अरे रथनाभि में संप्रविष्ट हैं ऐसे हृदय में जिस हृदय में संप्रविष्ट हैं तस्मिन् हृदय बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत स यश प्रकृत आत्मा अंतर अंतर्मध्ये चरते चरती वर्तते तो जिसका ध्यान करना है प्रकृत ब्रह्म का अक्षरपुरुष का ध्यान करना है न तो अक्षरपुरुष कहाँ है कहाँ पर ध्यान करना है उसका तो कहते जिस हृदय से संपूर्ण देह देहव्यापिनी नाड़िया संलग्न हैं उस देह में स्थित है यह प्रकृत अक्षर पुरुष कैसा स्थित है तो सर्व सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत हृदय है अंतकरण का गोलक उसमें है हृदय और हृदय में है अंतकरण अपने गोलक में और हृदय रूपी गोलक में स्थित अंतकरण कभी निर्वृत्तिक नहीं होता उसकी कोई न कोई वृत्ति रहेगी रहेगी अंतकरण हो और बिल्कुल रहित हुआ हो वो तो निष्पन्न ब्रह्म तत् हो जाएगा अनीनम अनाभासम निष्पन्न ब्रह्म तत् यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्य पुनः अनींगनम अनाभास निष्पन्न ब्रह्म तत् गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब लयात्मक वृत्ति ना हो सुसुप्ति में होती है और विक्षे विक्षेपात्मक वृत्ति है हर्षादि हर्ष विषा विषाद विशा, क्रोध इच्छा द्वेष ये सब वृत्तियाँ विक्षेप शब्द से कहलाएगी वो होती है जागृत स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति में होती है लयात्मक वृत्ति तो ये जो सामान्य जीवों को तीन अवस्थाएं होती हैं इन तीनों अवस्थाओं में अंतकरण किसी न किसी वृत्ति से युक्त ही होता है वह युक्तियां दो शब्द से कही जाती है वृत्तियां। अंतकरण की लय शब्द से और विक्षेप शब्द से कारिका है। तो लय शब्द जो वृत्ति हैं वो रहती हैं सुसुप्ति में और विक्षेप शब्दित वृत्ति रहेगी जाग्रत और स्वप्न में और जब जग रहा हो लेकिन विक्षेप वृत्ति भी नहीं हो और लय वृत्ति भी नहीं हो अनिंगन का अर्थ है इंगन कहते विक्षेप को तो अनिंगन है यानी विक्षेप रहित चित्त है और अनाभास है का अर्थ है लय वृत्ति से रहित है अनिंगनम अनाभासम तो ऐसी अवस्था में जो चित्त है न तो सोरा है यानी नींद भी नहीं है लयवृत्ति से रही था और विक्षेप वृत्ति से रही था तो जागृत और स्वप्न भी नहीं है तो तीन ही तो अवस्थाएं है होती हैं तीन तीन अवस्था में से कोई अवस्था नहीं है तो ऐसी अवस्था वो चतुर्थ अवस्था है क्या कह रहे तो वो तो जागृत माना जाता है या तो तंद्रा मानी जाती है सुसुप्ति मानी जाती है ध्यान काल, काल में वो जब ध्यान परिपक्व नहीं होता है तो आते हैं उस समय माना जाएगा वो ध्यान नहीं हो रहा है ध्यान के प्रतिबंधक है वो विक्षेप और लय ये विक्षेप और लय से रहित होगा तो ध्येयाकार होगा जो ये प्रकृत अक्षर पुरुष हैं, वही बन करके रहेगा तदाकार होगा चित्त विक्षेप में तो किसी न किसी कार्य रूप अनात्मा के आकार का रहता है लय में कारण उपाध्याकार होता है चित्त और उपाधि मात्र विनिर्मुक्त जो स्वरूप है उपाधि विषयक चित्त का होना यह प्रतिबंध माना जाता है लय है कारण उपाध्याकार चित्त का होना लय कहलाएगा और विक्षेप कहलाएगा कार्य उपाधि के आकार का होना क्षर पुरुष विषयक चित्त वृत्ति हो जाएगी विक्षेप और जो अक्षर पुरुष हैं कारण उपाधि तद विषयक चित्त वृत्ति को कहा जाएगा लय और अक्षर अक्षर से अतीत जो पुरुषोत्तम है उसी के आकार का चित्त हो तो समय फिर चित्त चित्त नहीं होता चित्त होता है उसे उस समय चित कहा जाएगा चित्त नहीं कहा जाएगा चित और चित्त में कितना अंतर है एक हाँ तो डबल तकार चित्त और एक ही तकार है आधा हल तो चित, तो चित्त तो है ब्रह्म सत चित्त आनंद तो चित्त तब तक है जब तक, तक तकार से युक्त हैं और तकार क्या है तो कहा गया तकारो विषयाध्यास विषयाध्यास यानी विषय की प्रतीति और विषय है दो प्रकार का कार्यात्मक कारणात्मक कारणात्मक विषय की प्रतीति होती है सुसुप्ति में कारणात्मक विषय प्रतीत होता है ना अविद्या का ज्ञान होता है सुसुप्ति में सुसुप्ति में कोई ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है अविद्या का अनुभव है इसलिए सोकर के जगने के बाद कहता है कुछ नहीं जाना का मतलब अज्ञान है अज्ञान को जाना है अज्ञान को जान करके कह रहा है ना कुछ नहीं जाना और जाग्रत स्वप्न में है कार्यात्मक विषय के आकार की वृत्ति वो तकार है कारणात्मक विषय आकार वृत्ति यानी लय और विक्षेप इन दोनों को कहा जाता है त तो चित्त में जो त तो है ना अंतिम वाला वो इन दोनों को कहता है और उससे रहित हो जा चित्तम चिदिति जानियात तकार रहितम यदा तो त तो से रहित हो जाए का मतलब लय विक्षेप रहित हो जाए तो चित है तकारो विषयाध्यास पुष्प रागो यथा मणो तो लय विक्षेप रहित जो चित्त है वह तो है ब्रह्म लय विक्षेप से युक्त ब्रह्म है चित्त लय विक्षेप रहित चित्त है ब्रह्म इसलिए त तो बता रहा है ब्रह्म की कार्य रूप उपाधि तथा कारण रूप उपाधि जिसे गीता के पन्द्रह अध्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को कहा गया है वो है चित्त में तकार उसको हटाना साधना है और ये जो चित्त हैं ये जब अनिंगन अनाभास होता है तो मांडू के कारिका ने कहा निष्पन्नम ब्रह्म तत् यानि चित्तम निष्पन्नम ब्रह्म यानि ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त हुआ वो तूरीय अवस्था है तो वो जो तुरय अवस्था है उस तूरीय अवस्था में चित्त पहुंचता पहुंचता है साधना से उस समय फिर ब्रह्मा का ही ब्रह्म रूप से आत्म रूप से संस्कार पड़ता है और ब्रह्म का ही आत्म रूप से संस्कार है शुभ संस्कार और वह शुभ संस्कार अर्जित करने के लिए ही यहाँ ये दो साधन बताए जा रहे हैं मनन निधिध्यासन और ये ओंकार आलंबनक ध्यान और जब शुभ संस्कार परिपुष्ट होता है तब ज्ञान होता है शुभ संस्कार परिपुष्ट होगा क्रम मुक्ति फलक उपासना करने वाले उपासकों का यही उपासक शरीर में रहते रहते लेकिन भावी प्रतिबंध उनका रहेगा उनके अंदर की जो ब्रह्मलोक जाने की इच्छा वो प्रतिबंधक बनेगी वह मृत्यु के समय भी शुभ संस्कार दृढ़ होने पर भी वो इच्छा बन जाएगी ब्रह्मलोक की प्रतिबंधक निर्वाण ब्रह्म विषयक अहम नहीं बनने देगी ब्राह्मी स्थिति शरीर के छूटते समय भी उनकी वैसी नहीं होगी लेकिन उनका ये निश्चय रहेगा शरीर छूटते समय कि यहाँ से हम सुषुमना नाड़ी से निकलेंगे मूर्धा का भेदन करते हुए भगवान का जो दूत हैं अर्ची नाम का वह हमें ले जाएगा फिर आगे पहुंचाएगा, वो अर्चित के बाद में जो देवता बताई हैं शुक्ल पक्षा भी और फिर उत्तरायण पक्षा भी फिर आगे जो जो देवताएं बताई है संवत्सर सूर्य आदि उन देवताओं तक ले जाएगा विद्युत लोक तक वहाँ आमानो पुरुषा करके हमें ले जाएगा ब्रह्म लोक के अधिपति हिरण्यगर्भ के पास और हिरण्यगर्भ हमें ब्रह्म ज्ञान देंगे जिसका हमने जीवन भर चिंतन किया है ओंकार को आलम्बन बना करके उसका आत्मरूप से साक्षात्कार हमें संसार के अधिपति ब्रह्मा जी कराएंगे उनसे हमें ज्ञान चाहिए बीच वाले आचार्यों से नहीं ऐसा उनका निर्णय है और जो सद्यो मुक्ति वाले हैं उनको तो जैसे परिपुष्ट होगा कोई प्रतिबंध नहीं है ब्रह्मलोक जाने की इच्छा रूप वो वासना न होने से सीधे ज्ञान होगा ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी तो निर्वाण ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति हो जाएगा सद्यो मुक्ति पाएगा हाँ तो इसलिए कहा कि वह जो आत्मा है हृदय में स्थित वह बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत है जो ध्येय ब्रह्म है वह कहाँ हैं तो बुद्धि के बुद्धि का साक्षी कहाँ रहेगा जहाँ पर बुद्धि रहेगी तो बुद्धि कहाँ रहेगी वो अपने गोलक में रहेगी तो बुद्धि का गोलक क्या है हृदय रधे। तो हृदयस्था बुद्धि है और उस हृदयस्थ बुद्धि के साक्षी के रूप में हृदयांतर जो आकाश हैं उस आकाश में यह प्राणी मात्र के हृदय आकाश में स्थित हैं ब्रह्म ये कहाँ स एषो अंतरते इसलिए कहते हैं बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत स सा एस प्रकृत आत्मा स शब्द से ग्राय है प्रकृत आत्मा जो प्राणी मात्र के हृदय में स्थित बुद्धि का साक्षी है अंतर्यामी हैं वो रहता है हृदयांतराकाश में और कैसा रहता है तो बहुधा जायमान एक विशेषण है उसका तो पशन श्रीनवन, मनमानु, विजानन, बहुधा यानि अनेकधा क्रोध हर्षादि प्रत्ये जायमान युव जायमान तो उसकी तो उत्पत्ति नहीं होती है अंतकरण क्रोध रूप विकार से युक्त हो जाता है अंतकरण में क्रोध रूप विकार उत्पन्न हुआ तो माना गया अंतकरण क्रोधित हुआ और अंतकरण रूपी उपाधि के सन्निहित जो उपहित ब्रह्म है उसमें अंतकरण का क्रोध हर्ष आदि जो धर्म है आरोपित होता है हाँ जैसे स्फटिक में पुष्प लालिमा आरोपित होती हैं ऐसे अंतकरण के हर्ष क्रोधादि धर्म आरोपित होते हैं प्रकृत चेतन आत्मा में हृदयस्त इसलिए कहते हैं कि अनेक धा अन्य क्रोध हर्षादि प्रत्येर जायमान युव जायमान अंतकरण उपाधि अनु तो अंतकरण रूप उपाधि का अनुकरण करता है अंतकरण सन्निहित आत्मा इसलिए लोग कहते हैं आत्मा को क्या कहते हैं तो वदंती लौकिका जात क्रुद्ध क्रुद्धो जात इस समय देवदत्त हर्षित हुआ इस समय देवदत्त क्रोधित हुआ ऐसा कहते देवदत्त तो आत्मा है तो आत्मा में तो हर्ष क्रोधादि विकार होते नहीं है लेकिन वह अंतकरण रूप उपाधि का अनुविधाई यानी अनुकरण करता होने से अंतकरण उपाधि का अनुकरण करने वाला होने से अंतकरण में हर्षादि विकार हुए तो लौकिक लोग अंतकरण के हर्षादि विकारों को अंतकरण सन्निहित आत्मारूप आत्मा में आरोपित करके कहते हैं कि इस समय यह देवदत्त हर्षित हुआ क्रोधित हुआ ऐसा कहते हैं जैसे लोहित स्पटिक कहा जाता है तो आगे हैं ओ मित्येव ध्याथ आत्मानम इत्यादि उत्तराध की व्याख्या तो तम आत्मा <coughs> तोतम ओम तम ओंकार आलम सतोल्पनिया ध्याथ चिंतता ओं का अर्थक धिया ओंकार आलंबना संता ओंकार संत। का आलंबन लेकर के सीधे सीधे प्राणी मात्र के हृदयस्थ चेतन का आत्मरूप से ध्यान करने में असमर्थ हो यदि तो ओंकार का आलम्बन लो और यथोक्त कल्पना से प्राणी मात्र के हृदयस्थ परमात्मा का मय के रूप में ध्यान करो तो तोक्त कल्पना क्या है तो तोक्त कल्पना है पूर्व में तीसरे चौथे मंत्र में बताई गई कल्पना धनुर्ग्रहित्वा औपनिषदम महास्त्रम इत्यादि से बताई गई कल्पना <coughs> यथोक्त कल्पनाया ओंकार आलम्बना संता ऐसा लेना तो तम आत्मा ध्याथ ध्याथ का अर्थ कर दिया चिंतयत अब स्वस्ति वह पारा तमस परस्तात ये जो अंतिम वाक्य हैं इसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान तो इसकी व्याख्या के लिए अवतरण लिखते हैं स्वस्ति वह पाराय इत्यादि वाक्य का भाष्य में व्रत कथन पूर्वक भूमिका कर रहे हैं स्वस्ति वह इत्यादि के व्याख्यान की <coughs> उक्त वक्तव्य शिष्यभ्य आचार्य जानता जानता ये आचार्यण का विशेषण है जानता यानी विद्वान आचार्य के द्वारा जानन ये प्रथमा का एक वचन है जानत शब्द है उसका तृतीय का एक वचन है जानता क्षेत्रीय प्रत्यंत ज्ञा धातु का रूप है ना क्षत्रीय प्रत्यंत तो जानत का जानता का अर्थ है जो ज्ञाता आचार्य हैं मोक्ष के उत्तम अधिकारी के लिए क्या साधन हो सकता है मध्यम अधिकारी के लिए क्या साधन होता हो सकता है इसे अच्छी तरह से जानने वाले आचार्य उन्हें कहा जाएगा ज्ञानता आचार्य जानन आचार्य जान रहे साधन और ऐसे विद्वान आचार्य के द्वारा शिष्यभ्य वक्तव्यम उक्तम जो उनके अभीष्ट की प्राप्ति का साधन बताना चाहिए था वह उक्तम बता दिया विद्वान आचार्य ने वो साधन बता दिया गया आचार्य के द्वारा अब साधन बताने के बाद करना स्वयं होता है लेकिन आचार्य शुभकामना तो कर सकते हैं ना सुभाशीष दे सकते हैं तो इसलिए सुभाषिष कर रहे हैं तो ये कहते हैं शिष्याच्च आचार्य ने और आचार्य की शुभकामना शुभाशीष किसको मिलता है जो आचार्य ने बताया उसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करके वैसा ही करने में जो प्रवृत्त होते हैं उनके प्रति आचार्य के अंतकरण में यह भाव आ ही जाता है वाणी से बोलना ये तो एक प्रकार से औपचारिक व्यवहार हुआ बिना बोले भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है आशीर्वाद उनके अंतकरण में वैसी भावना बने और वो भावना बनेगी किसके प्रति कि जो आचार्य ने बताया है उसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करके अपनाया हुआ है वैसा ही कर रहा है उसे आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता आशीर्वाद आचार्य के हृदय से निकल आता है इसलिए शिष्यों के विषय में भी कह रहे हैं कि शिष्य भी आचार्य से आशीर्वाद निकले ऐसे आचरणशील है तो शिष्या ब्रह्मविद्या विविदुषुत्वात निवृत्त करमाणु मोक्षपथे प्रवृता तो कहते हैं शिष्य भी कैसे हैं तो जीए। जीए। ब्रह्म विद्या विविधिशुत्वात विद्री लाभे धातु का रूप है विविधिसु का मतलब प्रेपसु विविधिसु का अर्थ हो जाएगा और विविधिशुत्वात का अर्थ निकलेगा प्रेपसुत्वात् तो ब्रह्म विद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या प्रेप और प्रेपसु का अर्थ होता है प्राप्त करना चाहते हैं जो और क्या प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या को ही प्राप्त करना चाहते हैं शिष्य जिज्ञासु हैं नचिकेता के तरह वास्तविक जिज्ञासा है कि नहीं जी जैसे आचार्य परीक्षा भी लेते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो फिर विद्या का भंडार खोल देता है तो आचार्य यमराज जी ने नचिकेता की परीक्षा ली परीक्षा में नचिकेता उत्तीर्ण हुए तो प्रशंसा के पुल बांध दिए नचिकेता के और प्रशंसा करते करते इतनी प्रशंसा कर दी कि कहे यदि तुम्हारी वर्तमान जो साधक अवस्था है और मैं अपनी साधक अवस्था को देखता हूँ दोनों की तुलना करता हूँ तो मेरे साधक अवस्था के सामने तुम्हारी साधक अवस्था बहुत उत्कृष्ट मुझे प्रतीत होती है तुम तो बिना साधना के ही संसार अंतपाती अभ्युदय जो मेरे द्वारा उपस्थित किया गया प्रस्तावित किया गया उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुए उसमें विद्यमान जो दोष है सांसारिक अभ्युदय में वो देख रहे हो इस समय साधक अवस्था में और मुझे तो यमराज रूपी जो अभ्युदय हैं याम्य पद की प्राप्ति के लिए साधक अवस्था में साधना करनी पड़ी और बड़ा प्रयास करके याम्य पद की प्राप्ति का साधन मैंने साधक अवस्था में किया और यमराज बना और यमराज से भी उत्कृष्ट पद है यमराज भी जिसके अधीन हैं ऐसा हिरण्यगर्भ पद देने की भी मैंने प्रस्तावना की प्रस्ताव रखा लेकिन तुम मुझे तो यमराज पद में भी साधक अवस्था में विद्यमान दोष नहीं दिखे और तुम्हें तो मेरे जो स्वामी हैं हिरण्यगर्भ उनमें भी अनित्यतादि दोष दिख रहे हैं इसलिए उसे भी नहीं ले रहे हो ये देखते हैं और कहते तुम मेरे से भी ज़्यादा विवेकी हो साधक अवस्था में तुम्हारे इतना विवेक मेरे अंदर नहीं था तुम्हारे इतना वैराग्य मेरे अंदर नहीं था वैराग्य न्यून होने से वैरा विवेक न्यून होने से वैराग्य में भी न्यूनता रही और वैराग्य न्यून होगा तो क्षमाधि भी न्यून ही रहेंगे लेकिन तुम तो उत्कृष्ट साधन चतुष्ट सम्पन्न हो ऐसी प्रशंसा करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर आचार्य के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है इसलिए कहते हैं शिष्याच्च ब्रह्म विद्या विविधी यानी ब्रह्म विद्या प्रेपसुत्व मात्र है इनमें शिष्यों में उनके अंदर एक ही इच्छा है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की बाकी संसार अंतपाती किसी अभ्युदय की इच्छा नहीं है इसलिए यानी ब्रह्मलोक में भी खाली भोग के लिए नहीं जाना चाहते वहाँ ब्रह्मा जी से मुक्त ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त होने के लिए जाना चाहता है। तो इसलिए ब्रह्म विद्या विविध ईसु और निवृत्त कर्माणु तो जब तीव्र ब्रह्म जिज्ञासा हो वो बताती है कि मात्र ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष है वही चाहते हैं और प्रजा कर्म तथा सकाम उपासना का जो फल है वह ये नहीं चाहते हैं हाँ तो जब फल ही नहीं चाहिए कर्म का कर्म ये उपलक्षण है लोक त्रय प्रापक साधन त्रय का अन्य दो साधनों का उपलक्षण है निवृत्त कर्माण में कर्म तो कर्म प्रजा तथा सकाम उपासना रूप जो साधन त्रय है त्रय का प्रापक वो लोक त्रय की कामना जिसके अंदर होगी वह लोक त्रय प्रापक साधन प्रेपसु होगा वो चाह जिन साधनों से लोक त्रय की प्राप्ति होती है उन साधनों को अपनाएगा नहीं है साधन तो लेकिन इसे लोकत्रय प्रापक साधन न, न, न, साधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोकत्रय की प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो निवृत्त कर्माण इसलिए निवृत्त कर्मा है और मोक्ष पथे प्रवृत्ता तो मोक्ष का जो साधन आचार्य ने बताया वो है मोक्ष पथ और उस साधन में प्रवृत्त हो गए हैं आचार्य ने बताया कि तुम्हारा जो प्राप्तव्य मोक्ष है वह इन साधनों से मिलेगा तो जिसके लिए जो साधन बताया वह उसी साधन में संलग्न हुआ ये विशेषताएं हैं शिष्यों की तो आचार्य बताएं और शिष्य वही करें तो आचार्य को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उनके अंतकरण से उसके कल्याण की भावना स्वत ही प्रकट होती है इसलिए शिष्यों के विषय में भास्कर भगवान ने कहा कि शिष्याश्च ब्रह्म विद्या विविधिसुत्वात्वृत्त कर्माणु मोक्षपथे प्रवृता प्रवृत्ता निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्तिम आशास्ति आचार्य आशास्ती यानी कामना करते हैं आशा करते हैं आशा करते हैं कामना को इच्छा को तो आचार्य क्या कामना करते हैं इच्छा करते हैं ब्रह्मज्ञानी हो करके भी इच्छा कर रहे हैं तो क्या इच्छा कर रहे हैं कि तेषा निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्ति तेषा मैने शिष्याण मोक्ष के साधन में संलग्न शिष्यों को साधन करते समय मोक्ष प्राप्ति के पहले तक ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले तक कोई विघ्न न आए और यदि आता है तो वह दूर हो और निर्विघ्न प्राप्ति ब्रह्म की शिष्यों को हो ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है इसलिए शिष्यों को मोक्ष प्राप्त हो जाए यह कामना आचार्य करते हैं ये आचार्य की शिष्यों के प्रति शुभ कामना मानी जाती है सुभाशिष माना जाता है तो तेषा निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्ति आशास्ती आचार्य स्वस्ति वह पारा तमस परस्ता इस वाक्य से <coughs> तो स्वस्ति शब्द का अर्थ करते हैं निर्विघ्न अस्तु निर्विघ्न का अर्थ है विघ्ना भाव आपके साधन मार्ग में कोई विघ्न न आए विघ्नों का अभाव हो। काम एश क्रोध एष रजो गुण सुद्भव महाशनो महापाप्मा विदि येनम ये कह गया ना काम को समझो राग देशो समझौ इंद्रियेन्द्रियगदेशो व्यवस्थितौत वश्मागछे तौ तो हरीपंथीनो परिपंथी कहते हैं विघ्न को राग द्वेष संसार के विषय में ये सब माने जाते हैं परिपंथी विघ्न और ये विघ्न ना आए निर्विघ्न वस्तु मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए आप लोगों के अंदर किसी प्रकार से कोई संसार विषय नी कामना और उसका हेतु हो तो राग द्वेष चित्त में ना हो अभी तो नहीं है भविष्य में भी ना हो वो कैसे हो सकता है अभी नहीं है और भविष्य में कैसे आएगा तो अज्ञानी है ना शिष्य और अज्ञानी पर संघ का प्रभाव पड़ता है इसलिए अज्ञानी को सोच समझ करके ही संग करना पड़ता तो आनंदगिरीजी लिखते हैं कि कर्म संगी जन संगत्या, कर्म संगी श्रद्धा विषय कर्मसंगी वाक्यार्थ ज्ञानस्य विषयश्रद्धा चाक्याता प्रतिबंधको विघ्न स माँ भूत आशंसन कहते हैं जो कर्मसंगी जन है कर्मसंगी जन है विषयी पुरुष चार प्रकार के मनुष्य होते हैं ना पामर विषयी जिज्ञासु और मुक्त तो इसमें से कर्मसंगी शब्द से पामर और विषयी को लेना तो जो पामर और विषयी जन हैं उनकी संगति से क्या होगा कि कर्म श्रद्धा पामर तो बिल्कुल शास्त्र का अतिक्रमण करके ही चलेगा जो मन में आया वह शास्त्र सम्मत या शास्त्र निषिध मार्ग से भी प्राप्त होता है उसे प्राप्त करेगा लेकिन जो विषयी होता है वह संसार अंतपाती विषयों को प्राप्त करना चाहता है शास्त्र सम्मत साधनों से तो ऐसे विषयी पुरुषों के भी संग से क्या होगा विषय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी विषय के प्रति जिनकी श्रद्धा है आस्था है आसक्ति है तो वैरागी भी इनका संग करेगा तो एक दिन उसके भी विषयों के प्रति आसक्ति क्योंकि राग स्थूल राग चला गया लेकिन रस तो परम दृष्टि निवर्त्य होता है नो रस है सूक्ष्म राग वो तो रहता ही है अज्ञान है तो और वो कभी भी अंकुरित हो सकता है और उसे अंकुरित करने के लिए जैसे सूखे बीज को पानी में डाल दें तो वो फूल जाता है तो फूलने का काम करता है विषयजनों का संग वो पानी में डाला हुआ सूखा चना जैसा हो जाता है और वो फूल जाता है और फिर अंकुरित हो जाता है तो विषय जनों का संग पानी का काम करता है खाद का काम करता है अंकुरित हुआ तो खाद पड़ जाता है और परिपुष्ट हो जाता है पेड़ बन जाता यही है यही विघ्न है विषय तथा विषयों के प्रापकों साधनों के प्रति महत्व बुद्धि ये श्रद्धा है तो ये महत्व बुद्धि हो जाएगी तो फिर मोक्ष के साधन के प्रति शिथिलता आएगी इसलिए इसे माना जाएगा विघ्न तो कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा च प्रतिबंधको विघ्न ऐसा लगाना आना ये प्रतिबंधक विघ्न है किसके लिए प्रतिबंधक विघ्न है तो वाक्यर्थ ज्ञान से अवगमाय ग्यंतताया तो वाक्यार्थ ज्ञान को फल पर्यवसायी होने में शब्दार्थ ज्ञान तो हो गया उसे अनुभव में परिणत करने में विघ्न के तरह विघ्न माना जाता है विषय त के प्रति तथा विषय प्रापक साधन के प्रति महत्व बुद्धि ये ब्रह्म वाक्यर्थ ज्ञान के फल पर्यवसायिता में प्रतिबंधक विघ्न है उसका फल पर्यवसायी होना है दृढ़ अप्रोक्ष के रूप में अभिव्यक्त होना ज्ञान का अविद्या के निवृत्ति में अध्यास के निवृत्ति में समर्थ होना ये फल पर सहिता है वो नहीं होने देती विषय श्रद्धा और कर्म श्रद्धा स तो स यानी ये विघ्न विषयों के प्रति तथा उसके प्रापक साधन के प्रति महत्व बुद्धि रूप श्रद्धा न हो इसलिए आसंसनम यानी सुभाषिष हैं शुभकामना है आचार्य की शिष्यों के प्रति कि शिष्य मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं तो जब तक समूल अध्यास की निवृत्ति नहीं होती तब तक कहीं भी पहुंचने पर विषय श्रद्धा और कर्म श्रद्धा हो सकती हैं विघ्न समाधि के समय भी रसा स्वाद नाम का एक प्रतिबंधक बताए न मांडू के कारिका में जब समाहित चित्त हो जाए और उसमें आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़े तो प्रतिबिंब तो आत्मा नहीं क्या चिदा आनंदाभास तो वो वृत्तिस्थ आभास है विषय है और उसी में रस लेने लगे तो वो भी विघ्न है ये लौकिक सुख से विलक्षण सुख है लेकिन है विघ्न ही तो उसके प्रति भी महत्व बुद्धि ना हो कि इतने समय तक समाय चित्त रहा और बड़ा आनंदाभास मिला अलौकिक सुख मिला ये सुख हमेशा मिलता रहे ये होना भी रसा स्वाद कहलाता है ये भी विघ्न है इसलिए कहा कि सावधान रहना है शिष्यों को कि न तू वाक्यार्थ हो तो अरे एक बार साक्षात्कार हो गया और समूल अध्यास की निवृत्ति हो गई तो फिर ये रस नहीं रहेगा रसो पेशे परम दृष्टवा निवर्त यदि साक्षात्कार दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ तो फिर उसे फल पर्यवसायी होने में कोई प्रतिबंधक नहीं बनेगा साक्षात्कार दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार में प्रतिबंधक ये विघ्न है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विघ्न है उत्पन्न हुए ज्ञान को फल की प्राप्त प्राप्ति कराते समय कोई विघ्न नहीं बनेगा इसलिए क्या करना होगा कि दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान जिससे उत्पन्न हो ऐसा विघ्नाभाव आचार्य चाहते हैं कि न तो वाक्यार्थ अवगत निष्पन्नाया फल प्राप्तिर्घ्न शंका अस्ति टीका में है कि वाक्यार्थ अवगति होने का अर्थ दृढ़ अप्रोक्ष हो गया वो यदि निष्पन्न हो गया उत्पन्न हुआ तो फिर फल प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं होता <coughs> दृढ़ अप्रोक्षता में विघ्न है संशय पर्याय आदि सब कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा आदि इति अभिप्रेत्य इसी को ध्यान में रख करके आगे का वो अवतरण है परस्तात का तो भाष्य में है स्वस्थ यानी निर्विघ्न अस्तु वह यानी युष्माक पाराय यानी परकुलाय परकुल है मोक्ष की प्राप्ति अपरस्ता का ये अवतरण था कि ब्रह्म अप्रोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार होने पर कोई विघ्न नहीं है आगे हैं कस्मात तो ने किससे परस्तात तो अविद्यातम से परस्तात। तो अविद्यातम तो तमस का अर्थ करते हैं अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप गमनाय इत्यर्थ तो अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म निरूपाधिक ब्रह्म भाव और उस निरूपाधिक ब्रह्म भाव का गमन है प्राप्ति तो निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए कोई विघ्न ना आए ये आशीर्वाद आचार्य शिष्यों को दे रहे हैं परस्तात का अर्थ करते हैं मद उपदेशात ऊर्ध्व इत्यर्थ टीका में टीकाकार जब मैंने उपदेश किया उसके बाद और अपरोक्ष साक्षात्कार होने से पहले तक कोई विघ्न न हो बाकी की सप्तम मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे कल तो अनाध्याय रहेगा परसों